कहा वही पारमार्थिक और अन्य साथ ही तत्व तत्र अनुरक्त तत्र, तत्र इस प्रकार से तम आदि सिद्धांतों में वो क्या है अनुरक्त हो गए हैं अनुरक्ता अभिनविष्ट अभिनिवेशित हो गए प्रतिपक्ष आत्मन पश्यंता इसलिए अपना प्रतिपक्षी को देखो दूसरे लोग जो नियम को नहीं मानते हमको क्या चाहेंगे ये हमारे प्रतिपक्षी हैं जैसे इस्लाम धर्म लिख दिया हिंदू काफिर रहो इनको एक देख चला तो काट देख खत्म कर दो जो आप बाइबल में जो मेरा बात को नहीं मानेगा उसको कभी हवन मोक्ष नहीं मिलेगा तो मैं कहता हूँ उसका मानना पड़ेगा दुनिया इस सब एक दूसरे की जिस तरह से कर दो सारा करना पड़ता है वही घर केवल अपना प्रतिद्वंदी को देख रही इतनी नहीं बल्कि तो उनके साथ द्वेश भी कर देव राग द्वेशान दर्शन निमित्त में परस्पर मनो निवृद्ध इस राग द्वेश होकर अपने अपने दर्शन रूपी निमित्त को लेकर के परस्पर एक दूसरे के साथ विरोध करते है अन्य अन्य विरोध भी असम सर्व अन्य आत्मिक दर्शन पक्षों विरोध जो रहे ऐसे में बल्कि पर अन्योन् विरोध करते रहते हैं इन उनकी अन्योन् विरोधियों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं अस्मदीय वही का हमारी ये जो वैदिक दर्शन कैसा है सर मान सभी मेरे में कल्पित है क्या विरोध करूं किसी के साथ एक शक्ति का दूसरे शक्ति के साथ विरोध हो सकता है कल पर विचार हुआ तो कलौकिक दृष्टांत को लेकर के दो शक्ति वाले हो जाएंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी किसने पूछा दो ब्रह्मिष्ट होते हैं क्या श्रोत्र भ्रम मेरे से पूछा किसी ने अनेक स्रोत्र ब्रह्मिष्ट हो सकते हैं क्या कहते मैंने उनसे पूछा तेरे बताओ अनेक ब्रह्म हैं अरे आप अनेक मधस्थ होते हैं क्यों अनेक मठ है अरे आप अमुक मठ में वो अमुक मठ में अमुक मठ में अलग अलग मठों में बैठे हैं क्योंकि अलग अलग मठ है तथा मठों में रहने वाले तब मधस्थ बोला जाएगा पीठ में रहते तथा पिठारीश्वर हो जाते हैं नहीं होते हैं इसलिए अनेक ब्रह्म होता है तो तथा ब्रह्म में रहने वाला तथा ब्रह्मिष्ट हो जाता अनेक ब्रह्मिष्ट भी हो जाते लेकिन अनेक ब्रह्म तो हो ही देखिये ब्रह्म एक जो उसे बैठ गया वही ब्रह्मिष्ट है ना दूसरा कहा जाए दूसरा ही इधर जो ब्रह्मिष्ट हो गया ब्रह्म ही हो गया ब्रह्मिक्रह्मिश हो और ब्रह्म है इधर श्रष्ट कितने हैं तब एक ही है अनेक हो नहीं शरीर की उपाधि को लेकर के आप अनेक तत्व व्यवहार करते रहिए वो आपकी मर्जी हो तो अज्ञानी का अपना आप दिया। अज्ञानी अपना कहते रहे जी ब्रह्मनिष्ठ, भी श्रोत प्रो ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत है नाम रूप उपाधि को लेकर के भले अनेकों में शरीरों को लेकर के कहते रहे वो अज्ञानी की अपनी परिकल्पना है लेकिन वास्तविक जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होगा वो ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्म ही है अतएव उसके लिए उससे भी कोई दूसरा है तो किसका विरोध करेगा वो स्वयं से भिन्न को दूसरा शक्ति हो तो विरोध करेगा राग देश करेगा इसलिए कहते कि देखो सर्व अन्यता हमारे जो वैदिक अस्मदीय जो वेद वेदांत दर्शन कैसा है वो सर्व अन्य है सर्व से अभिन्न ही है आप नहीं कब तो दर्शन पक्ष एकात्मवाद तो रूपा दर्शन है हमारा पक्ष है इस पक्ष का उन लोगों के साथ नव भिर दुर्घते विरोध हो नहीं सकता और देखो कोई एक श्रोत दूसरे श्रोत लड़ रहा है इसलिए तो दोनों के दोनों स्रोत्र भ्रमिष्ट नहीं है विरोध कर रहे हैं अब है तो वो स्रोत्र भ्रमिष्ट है नहीं कर रहे हैं तो नहीं और वाला ना, वो श्रोत्र भ्रमिष्ट होगा कभी विरोध नहीं होगा क्योंकि वो अद्वैती है और, है। तो वा है, और दर्शन वाला है उससे अभी नहीं सबको क्षण किसी के साथ विरोध नहीं कर सकता इसलिए कहा तो यह आप क्या हाथ पर आपस में लड़ जाएंगे क्या हाथ पर आपस में लड़ेंगे कभी कभी नहीं लड़ते इसमें सुंदर कहा है तो शब्दावी हमें संस्मृति में नहीं है वो कहता है देखो ने आकाश में नक्षत्र चंद्र तारा है सब इन मूल्य रहते हैं कोई प्रसव विरोध नहीं प्रेम से चल रहे हैं एक बगीचे के अंदर परस्पर विरुद्ध फलों के फल लोगों के पेड़ पौधे लगा दो कभी तो आपस में कभी लड़ेंगे नहीं एक बगीचे अंदर परस्पर विरोधी सुगंध वाले पुष्प के पौधों को लगा दो वो कभी आपस में लड़ेंगे नहीं नीम वृक्ष के साथ तुलसी का पेड़ को लगा दे बगल में उसकी तो छाया से हटकर तो भी कभी विरोध होता नहीं फिर मनुष्य में आपस में क्यों विरोध होता अपने आप बुद्धिमान विवेकी विरक्त मान्य वाले होकर के भी ये मनुष्य आपस में क्यों लड़ रहे हैं जबकि वो जड़ अपने आप को जो आपका वो सब जड़ है वो जड़ आपस में लड़ नहीं रहे हैं और आप चेतन अपने आप को मानते हो तो क्यों लड़ लड़ते कारण क्या है रागत विषा द्वैत बुद्धि यदि अद्वैत बुद्धि आ जाए परस्पर लड़ेंगे ही नहीं कोई भी वस्तु किसी के विश्वास की कि सब एक दूसरे से आनंद भाव रखते हैं जैसे हाथ पैर आते सब मिलकर एक अवैवी भाव रखते है ना एक अवैध भाव जहाँ पर आ जाता है परस्पर अवैव का कोई विरोध नहीं होता बल्कि तो बड़ा तालमेल के साथ सामंजस्य के साथ व्यवहार होता है इतनी बढ़िया सामंजस्य इतनी बढ़िया तालमेल रहता है एक दूसरा पूरा सहयोग देते कई लड़का गिर रहे हो तो हाथ गिरने देगा क्या नहीं हाथ तो इधर उधर सपोर्ट पकड़ लेता है घी लो पैर को सहयोग दिया पैर लड़कड़ा गया तो कोई बात नहीं हाथ वहां काम करेगा कहा से कोई चीज छूट गई तुरंत पैर आ जा जाता है उसको साथ देता है तो नीचे धैर्य से गिरने नहीं होगा उस चीज को से एक दूसरे का पूर्ण सहयोग से प्रेम भाव से कार्य करता है और एक दूसरे के प्रति पूर्ण आदर भाव अंगों का परस्पर क्यों क्योंकि वह एक अवैध रूपेणा अब आप एक दूसरे से अभिन्न रूपे एक क्रिया कार्य का होकर के कार्य करते हैं अर्थ तो क्रियाकारित एक बन जाता है समस्त इसे जो अद्वैत गाँव में पहुंच गया उसका भी यही होता है जितनी भी है संसार है सबसे मिलकर के कार्य करने की चेष्टा कर सबके साथ आनंदी बात किसके साथ विरोध नहीं करता साथ साथ किसी के साथ जो है कहीं गड़बड़ कर उसको सहयोग करने की चेष्टा कर पता असम्भव अपने अपने उसको दिख रहा है सब क्या अद्वैत वह के लिए द्वैत मिथ्या द्वेत में क्या आता है प्रश्न एक बार उठाता ऐसे भी आपके स्वप्न में आप दुखी है उसको हम देख रहे हैं बड़े बैठ करके कि आप स्वप्न में दुखी हो रहे हैं क्या हम आपको स्वप्न से अलग करें या ना करें करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जानते हैं मिथ्या दुखी हो रहा है सच में जो आराम से सोया पड़ा है सच्चा है तो यह है कि आराम से सोया हुआ है तो हम क्यों तो प्रगट हाँ अंदर में इतनी भयंकर स्थिति हो रही है जिसके कारण शरीर पर कोई घातक स्थिति बनने हो की तो संभावना हो तब तो उसको छुड़ा ताकि उसके तो मिथ्या पदार्थों से मुक्ति पा बीमार होने कोई दिक्कत नहीं स्वप्र के बीमार हाँ होने को क्या दिक्कत हार्ट अटैक हो रहा है क्या जिसके ये शरीर में भी हार्ट अटैक होने की संभावना हो तो आप बाघ खा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं जो ये शरीर आपके सामने देख रहा है ना आप तो ना शरीर को देख रहे हो उसके स्वपुर को भी देख रहे हो और इस शरीर को भी देख को भी देख रहे हो इसे दोनों शरीर को जो देख रहे वो देख रहे हो बाघ जो स्वप्र के शरीर को खा रहा है इसके शरीर को खा नहीं रहा है तो क्यों रोके बल्कि दोनों दृश्यों का वो दृष्टा आनंद लेते रहे अगर के देखो कैसा मुहर करवा रहा है तो हो रहा परेशान हो रहा है, है? हाँ, लेकिन जिसके अंदर वो अद्भुत भाव नहीं है वो जगा देगा जैसे अगर बता भगत मनीष आनंद जी के आए थे मित्र ज्ञानपीठ में झोंपी कुत्ता था और स्वप्र बड़ा रोन रो कर बहुत कड़ हल्ला मचाने लग गया मच्छरदानी के अंदर हाथ डाल के कुत्ते ने जो उनको खोपड़े बाल पकड़ के ला के दिया उसको महसूस हुआ तो स्वप्न ने घबराया कुत्ता तो भेज वेदांति तो खा नहीं भेद तो वेदांति इस शरीर में कोई घातक होने वाला हो उसके कारण जैसे स्वप्रदेश हो जाता है, जा है। स्वप्र में गलत चीजें देख रहा है वासना के कारण तथा भी ऐसी कोई घटना हुआ देखा है जिससे शरीर में भी हार्ट अटैक हो जाता उस स्थिति में वो जरूर जगह क्योंकि जान रहा है वो मिथ्याचर के कारण अनावश्यक जो साधना के योग्य जो दुर्लभ मन शरीर प्राप्त है भजन करने योग्य विवेक मुक्ति पान योग्य शरीर नष्ट होने जा रहा है तो उसको रक्षा कर पर तो भी कहते हैं स्वस्थ पादाधि प्रियता एवं राग द्वेश दोष अनास्प्रे कैसा है राग द्वेश दोष से रहित अनाश्रित थे इन सब का अनाश्रय होने से आत्मिक तो बुद्धि रेव सम्यक दर्शन आत्मिकत बुद्धि ही सम्यक दर्शन ऐसा समझना चाहिए कहते हैं देखो द्वैत पक्षों के साथ अद्वैत पक्ष का विरोध तो है ही विषय द्वारा विरोध है तो द्वैती अनेक विषय को मान रहा सत्य करके और आप एक विषय को सत्य मान रहे हैं तब तक दर्शन निर्भि पदार्थों के आधार पर मानना ही पड़ेगा कत्य नहीं हो सकता क्यों अद्वैतम परमाथ ही द्वैतम तेज उच्च उभयता अद्वैतम विरोध्य थे अद्वैत ही बनी असम इसलिए अद्वैत क्या है पार्थिक है और ये जो द्वैत है क्या है ये सद उसी ब्रह्म में विवर्त मात्र है ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में और युक्ति शिक्षित करके हमने कहा है शेयर में उस ब्रह्म का ही भेद है अर्थात में विवर्थ पेशा मुझे उन लोगों का तो दोनों तरफ ऐसी द्वैत को सत्य परमार्थ ही मानते हैं तेजाम द्वैतम उभ पर वही समस्या हो जाता है किसी कारण से उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं हो सकता तेनालीराम भ्रांति मिलते हैं क्योंकि द्वैत्व भ्रांति मिलते क्योंकि अनेक पारमार्थिक वस्तु होनी चाहिए पारमार्थिक एक ही होगा सत्यभुता वस्तु एक हो सकता अनेक अन्य अनेक तो सत्य मानने में आपत्ति क्या है बोल चुके हैं परस्पर रात में शादी होने लग जाएगा तो जैसे अनेक ईश्वरवाद मान लो अनेक हो जाए फिर समस्या अब एक बोलेगा मैं सृष्टि को खत्म कर रहा हूँ जी सृष्टि करे तुम ईश्वर हो क्या मैं भी जो ईश्वर हूँ मैं अपनी मर्जी से करूंगा मैं तुम्हारे हिसाब से भी चलूंगा मैं जो सृष्टि को खत्म करता हूँ बोलेगा ईश्वर सृष्टि को बनाने का अपने अहंकार को लेकर चल रहा है दूसरा ईश्वर सृष्टि को संहार करने की अपने अहंकार को लेकर चलता है और तीसरा ईश्वर कहेगा मैं तो स्थिति बनाऊंगा न पैदा होते ही रहने दूंगा नहीं नाश होने ना दूंगा अब क्या होगा अब तीन सत्य ईश्वर आपस में हैं तो तीनों ही लड़ जाएंगे अपने अपने अहंकार अनेक सत्य में यही होगा निश्चित रूप से राग देश शादी होगा ही अभिमान होगा पर सर्वुरु जरूर होगा अब यही देखिए ना एक मुख्य अपने से अलग इस शरीर अपने स्वरूप से आपका शरीर अलग है लेकिन आपने भ्रांति से शरीर में सत्यत्व मान लिया इतने मात्र से देख लीजिए क्या लफड़ा हो रहा है कितना अहंकार है कि अभिमान है, है यानी क्यों दो सत्य हो गया एक तो आप, आप सत्य है आप अपने आप को सत्य मानते ही और दूसरा शरीर को सत्य मान लीजिए इसी का नतीजा इतना बुरा हालत हो रहा है राग द्वेश हो चुके हैं अभिमान हो रहा है अहंकार हो रहा है दूसरे को तुच्छ मान रहे हैं मई एकमात्र बाकी सब और ब्रह्म है ये क्या वेदांत है ऐसे कैसे अनुभव कर रहा है हो जाए ऐसे ही हो रहे हैं सब लोगों के अंदर कारण क्या दो चीज को सत्य मान लिया और शरीर को मिथ्या मान लेगा तो फिर अपना समान इसे इनका कहनायाम नगर लेते भ्रांति मृत वो अद्वैत भ्रांतिमूलक होने के नाते उस भ्रांतिमूलक वस्तु के साथ पारमार्थिक वस्तु का कोई विरोध नहीं होता जैसे राज्यों में देखा सर्व का और का परस्पर कोई विरोध नहीं हो सकता केवल हेतु क्या कारण है कि आप अद्वैती का अद्वैतियों के साथ कोई विरोध नहीं होता दर्शन और निरूपता विरोध नहीं व्यवहार व्यवहार निरूपित छोड़िए विषय को लेकर के परस्पर जो है विरोध नहीं हो सकता कैसे हो गया अद्वैतम अद्वैतम परमार्थो अद्वैतस्य अद्वैत पर मन यस्मदतम परमा दान तैतने तद्भेदेद्रमण भेदेद कार्य मत उस ब्रह्म का ऐसा कार्य का अपने कारण के साथ कोई विरोध हुई नहीं ये जो नानात्व है उस एक का कार्य है दृश्य कार्य हो बात बोलेगे यथार्थ का सत्य कार्य है वो बोलेगा और दूसरा कहेगा लेकिन नाना तुम्हें राजदादी आपने कह दिया तो कार्य कारण सभी होगा वह कारण नाना मैंने राजवना चाहिए ये विचार करेंगे बोलेंगे कि करके देखिए पहले उसमें प्रमाण दे कम्यवाद होते है वह ब्रह्म का ही कार्य है ये सब नानात्म उपच्छा होता शास्त्र दिया युक्ति भी स्वच्छ स्पंदना भाव है समाज मूर्चा सुशक्तोच्छा भाव स्वयं की बुद्धि की वृत्ति का स्पंदन जब ना हो तब तो क्या होता है समाज अवस्था में देख लीजिए मूर्छा अवस्था में देखिए सुशुक्ति अवस्था में देखिए द्वैत का भाव हो जाता है द्वैत नहीं रह अतः इसलिए हमें कहना पड़ता है त्वैत अद्वैत का ही अद्वैत है? हमें अतः मरे अद्वैत अस्य? द्वैत द्वैत पूर्व अद्वैत हमेशा द्वैत से पूर्व में रहता है अद्वैत था बीच द्वैत का अनुभूति हुई फिर अद्वैत में आप जाते हैं ये निरंतर हम देख रहे हैं जागृत चक्र चल रहा है इसलिए द्वैत के पूर्व में अद्वैत ही सदा अनुभव में आता है और अद्वैत में सुख शांति सब कुछ का अनुभव करते हैं अतव अद्वैत को सत्य मानना चाहिए द्वैत को मित्र मानना होगा अतएव उस द्वैत को इस अद्वैत के उत्तर काल में अद्वैत के माध्यम से अद्वैतान में ही प्रकट होने प्रकाशित होने के कारण से उसको अद्वैत का विवर्त ही मानना होगा वास्तविक अद्वैत का परिणाम नहीं है अद्वैत का परिणामवाद भी नहीं अद्वैत का आरम्भवाद भी नहीं हो सकता क्योंकि आरम्भवाद या परिणामवाद के लिए सावय मानना पड़ेगा और यह जो अद्वैत निरवय है अद्वैद ना परिणाम हो सकता है ना आरम्भ हो सकता है तो विवर्त ही होगा जैसे दूध दही हो गया परिणामवाद कोई दूध साग हो गया तो परिणाम हो सकता है दही बन सकता है इसी प्रकार आपने धान एक किलो उसमें एक किलो और डाल दिए और उसका कार्य कार्यक्षण बनते जा रहा है इसी प्रकार जब आप देख मिट्टी आ गई होंगे वो सब क्या हर बवाद वहां पर है क्योंकि परमाणुओं को जोड़ा गया गुणों गृण से प्रसन्न हो गया को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ विशाल बनाते जाओ किसी प्रकार से यहाँ पर कह नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ निरवैव है बात को भी हमने में ही देखा परिणामवाद के सब सावय ही मिलते हैं निरवैव का परिणाम या निरवैव का आरम्भ नहीं कोई पार्क नहीं मानता तो आकाश का कार्य नहीं मानती हो निरवैव परमाणु का आरभवाद माना है आकाश का कार्य नहीं मान सकते इसी प्रकार से प्रकृति का कार्य मानते हैं योग वाले क्यों प्रकृति सभी है में क्या है इन पुरुष का परिणाम नहीं मान क्यूँ निरवय जो परिणाम वादियों से पूछ के आप देखते हैं तो परिणाम वादी आरम्भ वादे स्वयं बताएंगे आपको जो निरवय होगा उसका कोई कार्य नहीं हो सकता और जिसलिए आत्मा ब्रह्म एक में व्यवतीय तत्व तो तो निरय है इसलिए इसका भी परिणामात्मक कार्य क्या आरम्भात्मक कार्य संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है विवर्त तो ही संभव है इसलिए कार्यम का अर्थ विव्रत लेना चाहिए द्वैती नाम भी द्वेशान परमार्थद अपरमार्थ उभयता द्वैतम लेकिन द्वैतियों में क्या हो रहा है परमार्थद अपरमार्थ उभयता द्वैतम देव परमारिया भी वो द्वैज स्वीकार करते है अपरमार्थ दृष्टिया स्वीकार करते हैं द्वै उनके लिए दोनों में रहता है यदि भ्रांता नाम दिदृष्टि अस्मक अद्वित अभ्रांता नाम यदि तेषा भ्रांता नाम दिदृष्टि यदि ऐसा है की उन भ्रांतों के द्वैदृष्टि और हम अस्मक अद्विदृष्टि अभ्रांता नाम अस्मकम अभ्रांता नाम इसी कारण से ही अस्मत पक्ष में वृद्ध ही हमारा पक्ष उनके साथ कोई विरोध नहीं कर सकता तो भ्रांति मूलक है और हमारा अभ्रांति मूलक है अच्छे भ्रांति मूलक अभ्रांति मूल वस्तु के साथ परस्पर विरोध कभी होता नहीं है ऐसा संसार में देखने को मिला है कहते उनका भ्रांति मूलक ये कैसे जाना आपने कभी इंद्र मायावी पुर रूपये मस्ती विश्व है करता है द्वैत अद्वैत नि भ्रांति मूल इंद्र मैं परमात्मा उपाधि मैं उपरूप नारूप बहु रूपये प्रतीयते नरे विकार अद्वैतिर अभ्राह प्रमाण अद्वैति अभ्राह प्राप्ति अर्थ से कोई कार्य हुआ नहीं अर्थ रज सर्फ हुआ ही नहीं रज्जू कब सर्फ हो जायेगा रज्जु सर्फ हो जायेगा तो रज्जू का रज्जू सर्पा कारण हो गया फिर जब आपको प्रकाश से युक्त होकर आप समेत दर्शन करते है उस अधिष्ठान का तो रज्जु वापस कैसे बन गया दूध का परिणाम दही हो गया फिर बाद में उसको बढ़िया ढंग से अनेक मिशीन लगा लो करके देखा देखने के बाद क्या हुआ दही दूध हो जाएगा यदि रज्जू का परिणाम वास्तव में सर्फ हो गया होता फिर सर्फ लौट कर वापस बाद में रज्जू को धर नहीं कभी आरम बात मान लो ना रज्जू क्या वैव बन गए थे सर्फ अब ऐसे वापस जैसे परमाणु से दोनों से तसल वापस प्रसल से डो से परमाणु हो जाता पीलू पाक ला ली में बात वैसे काम चलेगा ना पेट्रोल पार्क हो चाहे दोनों ही संस्था में क्या है बात में क्या कि परमाणु तो ना कार्यांतर तो उत्पत्ति नहीं होती है इन लेकिन बात में तो परमाणु परंत नाश फिर नया दुण करी कार्य से दोबारा कार्य खड़ा हो जाता है आपके अदृष्ट के कारण से, ऐसा मानते हैं तो जिसमें मान्य रुच्च सिर्फ हो गया था फिर सब वापस रुच्च हो गया ऐसे मान नहीं सकते क्योंकि हम अनुभव क्या देखते हैं आपके आरबाद के सिद्धांत में परमाणु से ठीक है दृणवाद त्रिणुशन बनता है क्योंकि परमाणु जिस प्रकार का होगा कार्य बूता जोश वस्तु में भी उसी प्रकार के गुणा जी कि नहीं होते दूसरा भारतीय परमाणु से शिष्य हो जाएगा क्या और जलीय परमाणु में उष्षे उन परमाणु के निष्पन्न कार्य उष्ण हो जाएगा क्या कहीं भी आरंभवादियों से पूछा जाए ये सावय बूता परमाणु से उत्पन्न जो कार्य होते हैं वह स्वर्थ सदृश होता कारण के सदृश होता है सदृश नहीं होता छूलता माता मत परिमाण मात्र आता है लेकिन गुण में कोई अंतर नहीं होता यानी कार्त्य प्रमाण के गंध है वो कार्य मृतिका में भी गंध ही रहेगा परिमाण बढ़ गया होगा क्यों अब उनको छोड़ते गए अब परिमाण बड़ा हो जाएगा ये तो सकता है लेकिन कार्यगत गुणों में अंतर नहीं पड़ता यानी यहाँ देखिए रज्जु को सर्प का आरम्भ कारण मानते हो तो का गुण क्या सर्प में दिखाई है ये रज्जू के अवयवों के द्वारा सर्प आरब्ध है फिर रज्जू का जो गुण होना चाहिए वही सर्फ होनी चाहिए रज्जू से आप जो है फिर पानी निकालते हैं कुआं से, आप उसी शाम से निकालो और रज्जू के चुगने के बाद हम मरते नहीं फिर शाम के दस मिनट क्यों मरेंगे विषम नहीं भी करना इसका गुण और उस गुण में बहुत आकर्ष्ट फर्क है इसे ज्ञापन होता है रज्जु के अवयवों से सर्प आरब्ध नहीं है अदय राज्यों में सर्द का विवर्थ के अलावा और कोई तीसरा मार्ग नहीं मिलता ठीक उसी प्रकार से करते हैं इस अद्वैत में द्वैत को मानना। मांगना यथा मत गजारूढ़ो उनमत्तम भूमि स्टम प्रति गजारूढ़ो हम आयु माम प्रति पुरानी बहुत सुंदर स्थान दे है कोई आयु मत है थोड़ा स्पेशल वो हाथी पर चढ़ा हुआ है और उधर जो है जमीन पर खड़ा और उस जमीन पे खड़ा हो से कहते है अपना हाथी चला मेरे तरफ मैं हाथी पर बैठा हूँ और मेरे से लड़ाई लड़ने के लिए तुम अपने हाथी को आगे बढ़ा तो हाथी पे है नहीं तो हाथी को कैसे पढ़ाएगा आज लड़ाई लड़ सकते जा? अरे वो भी हाथी पर होता तो दोनों में लड़ाई हो सकती जो हाथी पर है नही तो लड़ाई कैसे होगी उसी बेटे सब क्या है अपने अपने अहंकारों की हाथी पर चढ़ कर गया विद्यार्थी मुदिरा पिए पड़े हुए और ये भूमिष्ठ सर्वत्र समदर्शी जो अद्वैती को कह रहा है तुम्हें से लड़ाई लड़ो खुद समि वाला होने विवेकी है इसलिए मत गजारूढ़ गजारूढ़ विरोध बुद्धिया लेकिन उसके प्रति क्या वाहन करेगा ये क्या हाथी को दबड़ाएगा ये क्यों क्योंकि उसके साथ कोई विरोध ही नहीं है अविरोध बुद्धिया वहाँ अविरोध बुद्धिया क्योंकि युद्ध में भी नियम क्या हाथी वाले के साथ हाथी वाला लड़ेगा घोड़े वाले के साथ घोड़े वाला लड़ेगा पदाती के साथ पदाती ही लड़ेगा रथी के साथ रथी बड़ेगा उसी शस्त्रों का नियम है हमारे लिए पदाती है प्रजादी में धनुष्वाण लिया है उसके साथ तलवार नहीं लड़ेगा पैदल वालों में भी तलवार वाले के साथ तलवार वाला ही लड़ेगा त्रिशुल वाले के साथ त्रिशुल वाला ही लड़ेगा त्रिशुल वाला तलवार वाले से नहीं लड़ेगा की लड़ाई कहाँ होती है दो समान अहंकारी के साथ होती वो भी कहता है मैं तलवार में परिपक्व हूँ अगला भी जो कहता मैं तलवार में परिपक्व से लड़ेगा तो कारण अर्जुन को विषय लड़ाई का प्रश्न नहीं था दो ना अपने आप तो मान धर उधर मानते हैं और धर उधर है तो भाई लड़ोगे दो हो गए ना दो सत्य धर्म उधर हो गया संसार में तो लड़ाई हुई इधर से दू हो रहा जितनी भी सांसारिक दृष्टांत शास्त्रीय और अशास्त्री देखेंगे सर्वद्रेड दो बराबर अपने आप को जब मानते लड़ाई झाड़े बारे बार माना खत्म हो जाएंगे तो बड़े हैं जी आप बड़े हैं बात खत्म कर दो छुट्टी हो जाए लड़ाई खत्म आप बड़े हैं ठीक है उनके तो अंदर आ जाए बीमारी ये मेरे बराबर है तो वह अपने राजद करते रहेंगे वो अपने आप राजदूस बिल्कुल करते रहे हैं आप अपने तब रहे क्योंकि आप अपने आपको किसे बराबर सत्यमानी दे रहे हैं तो आपने अभी मान अपने स्वरूप से अभिनमान विरोध खत्म और जबकि जब बिना व्यवहार में दिख रहा है वहां पर उस बगले को महान कर दो आप महान है कह देने के दे क्या रह गया आप बड़े हैं आप महान है बाप खत्म हो गए तो लड़ाई समाप्त तो हो जाती है और ज्यादा ज्यादा भाई वो दंडत मारा संतुष्ट होने वाला है तो भी मार देंगे कौन सी अपनी जा रही है शरीर तो गिर पड़ा उसके सामने है। आत्मा तो प्रणाम क्या करेगा प्रणाम करेगा क्या उसको प्रणाम करेगा आप शरीर तो गिरा अगले के सामने लंबा चौड़ा वो अगले के सामने एक उपाधि दूसरे उपाधि प्रणाम करे आपत्ति क्या है? तो बात तो अहंकार की लड़ाई होती है और कुछ नहीं कर दो संतुष्ट हो जाए ना अगले वाला तो खत्म हो जाएगी है पिछले अद्वैती के साथ इसका विरोध इसलिए नहीं हो सकता है तथा परमार्थ तो ब्रह्मविद आत्म द्वैति इसलिए परमार्थ से तो विचार करके देती द्वैतियों का आत्मा भी कौन है वो तो परमित ब्रह्मविद क्या है द्वैति नाम आत्मा एवं उन द्वैतियों का भी आत्मा ब्रह्मविद्वी जो परमार्थ था वो लड़ेगा किस से लड़ेगी से तो उनकी भी आत्मा हो चुका हो अस्मृत पक्षों नृत्य इसलिए हम अद्वैतों के पक्ष ऐसा है कि जिस पक्ष को स्वीकार कर लेने के बाद द्वैतियों के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता द्वैतम अद्वैत भेद समस्या खड़ा हो जाएगा ये द्वैत जो है अद्वैत कार्य आपने कह दिया तो जो द्वैत राग द्वेश कार्य में उस कारण से ही आया अतः यदि आपके अद्वैत जो ब्रह्म है वो द्वैत का कारण है तो निश्चित रूप से द्वैत विद्यमान राग द्वेश गुण है देख रहे हो वो सब कुछ पड़ जाएगा अनुमान करता है हिम्मत भेदो अब सिद्धांति को कहना पड़ेगा हिम्मत भेद क्या है कहना है, है। पहले पूर्व पक्षी का प्राणुमाए तो कहता है भाई जितना भी यह अद्वैत है वो तो भी द्वैत आत्म परिणाम द्वैत में भी तात्व सबसे पहली बात ये है जो द्वैत में दोष हो तो अद्वैत में ही और दूसरा ये अद्वैत का कार्य द्वैत है ये अद्वैत सत्य है तो द्वैत भी सत्य है सत्यत्विक हो जगह पारमार्थिक हो जगह सत्य हो जाएगा जिसका जो कार्य है उसका वो गुण उसके अंदर आएगा ना अद्वैत भी ब्रह्म में सत्यत्य और वो सत्य तो द्वैत में आएगा कार्य में भी जो कार्यगत गुण है वो कार्य नहीं आते सफेद आपने धागा लिया अरे लाल कपड़ा तो बनेगा नहीं सफेद धागों से सफेद कपड़ा ही बनेगा फिर धागा में सफेद रंग है तो कपड़ा में भी सफेद रंग ही आएगा धागा तो में जो गुण है जो धर्म है धागा का जो स्वरूप है उसी स्वरूप के अनुरूप जो है वो भी बन जाएगा इसे अद्वैत का जो धर्म है अद्वैत का जो गुण है अद्वैत का जो स्वभाव है अद्वैत का जो स्वरूप है वो सारे का चाहिए अतएव अद्वैत पारमार्थिक है तो द्वैत पारमार्दिक और सब हो जाएगा यदि आप अद्वैत कार्य वैत मानते वही पकड़ रहे हो परिणामवाद अथवा आरम्भवाद लेकिन वो यहाँ नहीं है माद्य था जम कथन तत्पिदी मर्त्यम अमृत समस्या हो जाएगा फिर यह अमृत भी मर्त्य हो जाए यही तत्व तो, तो कार्य मान लेते हो वास्तविक तो में कार्य रूप में परिणाम हो गया आरंभ हो गया मान लेते हो जो अमर धर्मा जो आत्मा करते वो भी मरण धर्मा हो जाए विनाशी तो हो जाए इसलिए मानना पड़ेगा ही माया तक नान्य था अजम कथन छाया के द्वारा ही ये समस्त भेद आत्म आप देख रहे हो और अन्य कोई प्रकार से नहीं हो सकता कि कथन छन कथन उनकी अच्छा। आत्मा अच्छा और यदि ही असम विद्यमान है तत्व कोई भेद की कार्य उत्पत्ति मान लेते हैं हो तो अमृत भी मृत्यु हो जाएगा या द्राइद का हो। हो। क्या द्वैतम अद्वैत है द्वैत जो अद्वैत का कार्य है यदि ऐसा कहते हो द्वैतम अद्वैत परमार्प सद्वैत क्या होगा अद्वैत किसान परमार्प सद हो जाएगा आशंका आहा ऐसा कोई आशंका कर सकता है कार्य कारण और लोक तुलिस सत्ता का दर्शनार्थ कार्य और कारण लोग में क्या जग रहे हैं तुलिस सत्ता वाला को देखते हैं इधर कार्य कारणगत सत्ता यदि पारमार्थिक सत्ता है का ना तो कार्य का सत्ता भी पारमार्थिक सत्ता हो जाएगा ये आपत्ति जब पूर्व पक्ष दिया तो सिद्धांत गति नहीं हो सकता बेटा विमोदन विमद भेद चंद्र आदि विमोदम तत्त्व दो भेद रही दम निरय तत्व नित्य तथा कन्या था मृदाजि ऐसे दो अनुमान को यह प्रस्तुत किया ब्रह्म का तत्व तक कार्य हो नहीं सकता ब्रह्म जो है वह तत्व तक कार्य रही थे तो निर्य होने से नित्य होने से अज होने से इतरे के नृदाजी के समान और भेद देता है यह वास्तव में तत्वता पारंशिक सत्ता भला नहीं हिमतो भेदो मिथ्या अर्थात पारण सत्ता रही भवन खत्म भेदत्ता चंद्रिष्ठ भेद इन दो अनुमानों को यहाँ पर एक प्रश्न संकेतित कर दिया है इस तरीका के द्वारा यह परमार्थ सब्द अद्वैतम जो परमार्थ सत्य है अद्वैत है वो क्या है माया माया के द्वारा भेद हो रहा है माया की भिन्न माया के माध्यम से ही क्या कार्य रूप दर्शन हो रहा है ही का अनेक चिमरी क्योंकि जो उसी प्रकार से जिस प्रकार से दोष युक्त चक्षु के द्वारा अनेक चंद्र को आपने देखा अथवा रज्जु सिर्फ धारा भेद ही रज्जू को कभी सर्प रूपेणा कभी धारा रूपेण कभी दंड रूपेणा कभी छिद्रूपेणा इत्यादि रूपेण अनेक प्रकार से आप देखा देखते हो ठीक उसी प्रकार से न परमार्थ तो परमार्थ का आत्मा का कार्य हो नहीं सकता है क्यों निरवय वस्तु आत्मा निरवय है सारे में अवय अन्य बात कह जो सारे वस्तु होता है अवैव का अन्नथा स्वरूप प्रदान कर दोगे संवेश तो विशेष को बदल दोगे उसको हम कभी इसने कार्य कर दिया आप कभी जो टेलर के पास जाते हैं गर्जी के पास और उसको देते हैं और उसने कांड छांट करके कुछ घटा करके ही आपको दिया बढ़ा के तो देता नहीं आपने ढाई मीटर दिया आपको वापस मिलता कितना दो मीटर सवा दो मीटर मिलता बाकी कतर कतरन को कतरन में चला जाता कटी हर घात आपको घाटा करके दिया उसने आप जाके लड़ाई लड़ते हो क्या तुमने तो हमने जो जो कोई वापस कर रहे तुम्हें दिया किया क्या है तुमने किया क्या हमने जो दिया उसी को घटा करके तुमने दिया अस्सी रूपए मांगी हो है फिर आज ही हो आप नहीं लड़ते कि आप जानते हैं मैंने जैसे कपड़ा दिया था उससे जरूर नाप से कम दिया किंतु उसको काट कुट करके विशेष को उसने बदल दिया और बदलने की मेहनत ही आप अस्सी रूपया देते हो उस बदलने के कारण कुछ घाटा भी आप हो गया तो टूटे आपके कपड़े के निकल पड़े तो भी आप उसे दुखी नहीं होते कार्य में आप हमेशा क्या देखें एक सवे वस्तु को उसी को दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं करते करते क्या है अवैध उनका हो जाता है उसी को कहती है अन्य था अवय अन्य था अवयों में अन्यथा रूप प्रदान कर दिया जिस प्रकार के अवय सन्नि विशेष रूपे पहले था उस अवय सन्नि विशेष को रूपांतरित कर दिया एक दूसरे रूप प्रदान कर दिया इसी कारण कार्य होता है यथा मृत घटाधि वेद जिस प्रकार से मृतिका ये घटाधि वेदों रूप में आप देखते हैं मृतिका मृत घटादी गई भी ऐसा, लेकिन संधि कार्य को देखते एक साथ कर दिया जैसे कि मृत्यु का रूपी सावय कारण से घटादी भेद रूपा कार्यों को उत्पन्न होता हुआ तस्मात निर एवं अजम इसलिए ये जो आत्मा जो है वो निर्वयव है अतएव अजम है अजन्मा उस कोई कार्य का रूप जन्म नहीं होता मान्यता का संचन किन के प्रकार नाय अभिप्राय है किसी भी प्रकार ऐसी इस आत्मा के आत्मा से आप कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते तब तो मानी ये वास्तव में आत्मा का भी कार्य होने लग जाए क्या बिगड़ेगा तो ये जो अजमे अध कार्य रूप में वास्तविक परिणाम या आरम्भ होने लग जाए तब तो तुम मृत भी विनाशी हो विनाशी हो जाएगा जैसे अग्नि जैसे अग्नि अपने स्वभाव से कुछता होता हो अभी उसका भी परिणाम माने लग जाए अपने स्वभाव को त्यागने लग जाए फिर तो अग्नि भी ठंडी होने लग जाए संसार में भी देखा है जो वस्तु का जो स्वभाव है जो स्वरूप है वो अपने स्वभाव स्वरूपता नहीं अच्छा और किसी भी वस्तु के अपने स्वभाव को त्यागना आपके लिए अनिष्ट हो जाएगा विमान में आग आप लगा दिए शुरू शुरू में गर्म था बड़ा तेज धक धक कर रहा है आपकी ठंडी को दूर करते करते इतनी ठंडा हो गया वो अब मरी जाएंगे बैठे रहेंगे तो आप सजेंगे उसको ठंडा हो जाए लहर देने लग जाए ठंडी लहर ठंडी का दिन आ गर्मी के लिए वो गर्म पहले था धीरे धीरे ठंडा हो गया और ऐसा लहर फेंका की बस आगे मर जायेगा इसलिए तो कोई नहीं चाहेगा आप कभी ठंडी हो जाए आपका स्वभाव क्या होता आप कभी ठंडी होती है क्या कभी नहीं होती <laughs> खत्म हो गया ईंधन खत्म हो गया तो अग्नि शांत हो गई लेकिन उसके गुण जो था उष्ट स्पर्श था उसको तो कभी वो क्या लगती अजमे इसलिए कहा इसी प्रकार आत्मा का भी स्वभाव है वो नित्य है अनिर्य उसके तरफ कभी नहीं हो अजमेम माएव विद्य है इसलिए फिर कैसे ऐसा हो गया द्वैत आपने कैसे कह दिया तो तो माया माया विद्य न्थ परमार्थ तो भेद नहीं है माया से भेज है तस्त तो न परमार्थ शुद्ध द्वैतम इसलिए जो द्वैत संसार है वो तो पारमार्थिक सत्यता वाला नहीं होता अतिव अपारमार्थिक द्वैत के साथ पारमार्थिक अद्वैत कोई विरोध नहीं होता अजात भावि इछि अजात ही अमृत भाव मर्चता वेदा देशी वोशवादी ऐसे हैं संसार द्वैत है संसार दिशा में दैत सत्य है मानते और मोक्ष दिशा में अद्वैत है द्वैता दैत वादी भ्री प्रपंच नाम का आचार्य जो वेदांतिकेशी हैं, उनका मत है कि वह आजाद से भाव से अजन्मा भाव रूपी से आत्मा का जाति जन्म महानते वास्तविक जन्म होता है पारमार्थिक सत्य जन्म है अजा तो ही अमृतो भावो कद है जो आजाद है अमर भाव अमर स्वभाव वाला जो पदार्थ यदि उसकी जन्म मान हो गए तो मर्तधाम कथम इस वह विनाशक कैसे प्राप्त कर सकता है यह अजात का जन्म और अमृत का मरण मानना स्वभाव के विपरीत हो गया वस्तु के स्वभाव के विपरीत हो जाएगा ये इष्ट नहीं है वस्तु के स्वभाव का विपरीत मानना इष्ट नहीं हो सकता है पूर्व कच गए तत्वताम अमृत व्रजत जो तत्व विद्यमान वो अमृत भी मरती होने लग जाएगा उसी को दूसरे शब्दों में वेदांत खंडन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं एक बना के तो प्रषद व्याख्यावादी ने भावूगा वाचाल लोग हैं, जो कुछ लोग उपरिषदों के व्याख्या है। हैं, अपने आप को तो ब्रह्मवादी मानते हैं कि वास्तविक ब्रह्मवादी नहीं है का वहादू का वावध माने वहा चाल लोग है अजात आत्म तत्व अमृत से स्वभाव तो स्वभाव से अजात अमृत है ऐसे सातु तत्व का भी जाति मन उत्पत्ति मिशन उसकी उत्पत्ति चाहती अजन्मा का जन्म चाहते पर चंदी कैसा वेदांती जो शुद्ध हैं उनके समान मिथ्या ही परमार्दे परमार्द जाति मिशन उत्पत्ति मिचंती परमार्थ कहते हैं कि वह परमार्थ देव जाति मिचन पर सत्य रूप उत्पत्ति को मानते लेकिन वह सिद्धांत के विरुद्ध है जातु जन्मा जन्म मृत्य भगवान की उक्ति के और लोक प्रसिद्ध सर्वानु सिद्ध इस न्याय के विरुद्ध हो जाएगा इसे तेषा जात उन के मत में फिर आस्था भी उत्पन्न हो गया है तो तदेव मृदा हमेशी अवश्य निश्चित रूप ऐसी वह हम आत्मा भी मर्दता को प्राप्त हो जाएगा तदेव वह आत्मा ही उस मर्दता को अवश्य प्राप्त करने लगेगा सच अजातो ही अमृतो भाव और जो आत्मा जो है स्वभावत है अजात और अमृत स्वरूप वाला भाव पदार्थ है ऐसा होते हुए भी सन आत्मा कथम मर्तदा में ऐसा होते हुए वह अपने स्वभाव को छोड़कर कर मरण धर्मा कैसे हो जाएगा जन्मधर्मा कैसे हो जाएगा न कदचन मर्तम स्वभाव अभिपरी में क्षति क्यूँकी आत्मा किसी भी प्रकार से अपने स्वभाव का विपरीत मर्त्यता को प्राप्त नहीं हो सकता कोई भी वस्तु है अभी पहले पूर्व में वर्णन कर लिया था अग्नि अपने उष्णता के स्वभाव को छोड़ के शीत स्वभाव वाला कभी नहीं होता खु पानी की हो सकता है तो सात क्या होगा है ना मंत्र मारा आपने अभी चंद्रकांत मणि ले चले क्या कोई औषधिया ऐसी है जड़ी बूटी उसको हाथ में लिए चले तो वह आग आपको जलाता नहीं ठंडा है आपके लिए आग पीते मार्च से चलता हो वह आग भी ठंडा है उसको देखकर कर आग ने अपने स्वभाव